ब्रह्मसूत्र भाष्य की व्याख्यान रूपा भाष्यरत्न प्रभा टीका के मंगलाचरण का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्यरत्न प्रभाकार के द्वारा मंगलाचरण के रूप में रचित आठ श्लोकों में से हम लोग द्वितीय श्लोक की चर्चा कल कर रहे थे प्रथम की चर्चा हो गई थी श्री गौरिया सकलाज पोजेन्क्ति प्रदम प्रौढ़ विघ्नवनम हरंत मनघम श्रीढ़ुंडी तुंडासीना वंदे चरम कपालिकोपकरण वैराग्य सौख्यात परम शिवम इसका पदच्छेद पदार्थोक्ति नामक जो कृत्य है वो संपन्न हुआ विग्रह बाकी है तो विग्रह में विग्रह भी हो गया था लगभग अन्वय तो शिवम वंदे श्री काशी शिवम वंदे ऐसा इसका विग्रह है अहम का ध्यान करना है वंदे के कर्ता के रूप में अहम श्री काशी केशम शिवम वंदे और शिवम के विशेषण है एक और इसको भी गव, श्री गौरिया सह इसको भी शिवम के साथ लगाना श्री गौरिया सह शिवम वंदे ऐसा अन्वय करना भवम भवानी सहितम नमामि ये कह रहे हैं भवम एने भवानी सहितम नमामी जैसे वहां आता है कर्पूर में ऐसे यहाँ पर भाष्य रत्न प्रभाकर कह रहे हैं कि श्री गौरिया ये सह अर्थ में तृतीया होने से सह पद का अध्यय करना श्री तो गौरिया सह शिवम वंदे यानी सांब शिव का शिव की मैं वंदना करता हूं गौरी अम्बा तो अम्बया सहित तो सांबम शिवम तो गौरी सहित तो, शिव की वंदना मैं करता हूं ओ शिव कैसे है जिनकी वंदना कर रहे हैं तो उनके विषय में कहा गया कि श्री काशिकेशम एक विशेषण है वो काशी का के ईश है यानी काशी ईश्वेश्वर है काशी के अधिपति है और कैसे हैं तो अंत विधुरम अंत यानी निकट है प्रिय है विधुर स्थान तो विधुर कहते हैं लोक में किसी को भी जो प्रिय नहीं है संसार में जो किसी को भी प्रिय नहीं है वह अंत है समीप है प्रिय है जिनको तो संसार में किसी को भी प्रिय नहीं है स्मशान और इनको स्मशान ही प्रिय है स्मशान श्वा क्रीड़ा इसलिए वहीं पर क्रीड़ा करते रहते हैं भूतों के साथ तो अंत विधुर रहे वे क्रीड़ा स्मशानी और आगे हैं कैसे हैं वो शिव जी जिनको नमस्कार करना है वे तो चर्म चर्मकपालिका उपकरण वैराग्य सौख्यात्म इति प्रदिशंत शिवम वंदे ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूं जो जीवन यापन के लिए बहुत ही कम सामग्री रखते हैं क्या क्या सामग्री रखते हैं तो कहते हैं एक तो रखते हैं चर्म लोक रज्जा लज्जा निवारण के लिए शरीर में लपेटने के लिए और पात्र के रूप में रखते हैं कपालिका को कपाल और इन्हीं उपकरणों को रख रहे हैं दरिद्र होने के नाते नहीं श्रीम ने स्त्रोत्र में कहा कि इंद्रादी देवताओं को जो स्वर्ग आदि का आधिपत्य प्राप्त है वो इन्हीं की कृपा कटाक्ष का फल है का मतलब दूसरों को ऐश्वर्य दे सकते हैं तो अपने लिए भी चाहे तो सारा ऐश्वर्य प्रकट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते लेकिन ये सामर्थ्य होते हुए भी अल्प से अल्प सामग्री से जीवन यापन कर रहे हैं क्यों तो कहा जाता है यद्यचरती श्रेष्ठस्तरो जन प्रमाणं कल लोकस्तदनुवर्तते तो भगवान शंकर तो स श्रद्धे है ना इसलिए महादेव है देवदेवेश हैं, तो आ, वे इन सब अल्प सामग्री को रख करके जीवन यापन करते हुए ये ज्ञापन कर रहे हैं कि वैराग्य से बढ़कर के दूसरा कोई सुख नहीं है वैराग्य सौख्यात परम सौख्यम अन्यत: ये दिखाने के लिए वैराग्य सुख से बढ़ करके दूसरा कोई सुख नहीं है वैराग्य ही महान सुख है ये प्रदिशांतम बता रहे हैं सबको अल्प सामग्री से जीवन यापन करते हुए और आगे हैं दूसरा एक विशेषण उनका श्री ढूंडीतुंडासहा प्रौढ़म विघ्नवनम हरंतम एक विशेषण है कि श्री धुंडी तुंड है एक प्रकार से दांत हाथी गयी गणेश जी का और वही है आशी एने खडग तलवार हथियार किसके लिए तो खड़ग चाहिए तलवार चाहिए पेड़ काटने के लिए तो कहे वो कौन से पेड़ हैं जिनको काटना चाहते हैं तो वो है एक प्रकार से प्रौढ़ यानी बलवान जो विघ्न और वो एक दो विघ्न नहीं विघ्न समूह यहां विघ्नों का वन है वन कहते हैं पेड़ों के समूह को और ये यहां पर हैं बलवान विघ्नों का समूह रूप वन और उस वन को काटना है उसके लिए उनके पास असी हैं खडग हैं क्या वो श्री तुंड उसी से बलवान से बलवान विघ्नों को काट रहे हैं नष्ट कर रहे हैं ऐसे भगवान शिव जी हैं और स्वयं अनग हैं निष्पाप हैं कर्म से असंस्लिष्ट है अपवद पापमा है लिए अन शिवम गौ श्री गौरिया सह वे और विशेषण है मुक्ति प्रदम निज पदाम भोजे न मुक्ति तो जो जन है जिज्ञासु जन हैं उन्हें स्वयं के चरणा चरणारविंदों से मुक्ति प्रदान करते हैं मतलब तो मुक्ति की अभिलाषा से शिव शिवोपासन करने वाले शिव चिंतन करने वाले को शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं तो निज पदाम भोजे न मुक्ति प्रदम और कैसे हैं सकल अर्थ दम तो सकल अर्थ हैं सभी अभिष्ट पदार्थ केवल मुक्ति ही देते हैं ऐसा नहीं मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति और भोग चाहने वालों को भोग इसलिए भोगाप वर्गद है ये दिखाने के लिए पहला एक विशेषण है सकल अर्थ तो सभी अविष्ट पदार्थों को देने वाले धर्म अर्थ काम को भी और धर्म अर्थ काम मात्र देते हैं ऐसा नहीं मोक्ष भी देते हैं इसलिए मुक्तिप्रदम प्रदम ये किस्से तो निज पदाम भोजे नीज पदाम भोज से लेना शिव चिंतन को शिवजी के चिंतन से शिवजी अपने चिंतक को उसके अभिलाषा के अनुसार भोग तथा अपवर्ग प्रदान करते हैं ये कहा प्रदान करने वाले निज पदाम भोजे न सकलार्थदम निज पदाम भोजे न मुक्ति शिव वंदे इस प्रकार इस का यह अन्वय होगा पूरा पूरा का पुरा एक साथ अन्वय यदि करना है तो इस प्रकार का अन्वय होगा नीज पदाम भोजे न सकला मुक्ति प्रदंचम श्री तुंड तुंडा सिना चर्म परम इति अंत तुंडासीना ऐसा प्रदिशत होगा और इस पर जो इस प्रकार ये अन्वय नामक चतुर्थ कृत्य है व्याख्यान का पंचम कृत्य होता है यदि कोई आक्षेप करता है तो उसका समाधान तो कोई प्रश्न होगा इस अर्थ पर तो उसका समाधान ये व्याख्यान माना जाता है नहीं है तो आक्षेप समाधान करने की जरूरत ही नहीं आक्षेप ही नहीं तो समाधान किस चीज का अब तीसरे श्लोक का उच्चारण कर लें हाँ तो ये मायोपाधिक चैतन्य की हाँ। तो गौरी जो है शक्ति है आ, आ, वो उपाधि है तदुपहित शिव है तो सोपाधिक वंदना है तो आगे हैं तृतीय श्लोक में मां सरस्वती की वंदना की जा रही है येण मुको भवति पंडितः वेद्र शरी तोयत कृपालो भजेत्मा एक पद है दूसरा मुख तीसरा भगवती चौथा पंडित पांचवा है वेद शास्त्र शरीराम ताम, वीणा करा भजे इस प्रकार नौ पद है तो योण तृती मुक प्रथमा पड़िता प्रथमा वेदशास्त्रश्रीनाक वाणी भजे सान्व हो जाएगा तो वीणा है हाथ में जिसके ऐसी वाणी यानी सरस्वती का मैं भजन करता हूं भक्ति करता हूं सेवा करता हूं ग्रहण करता हूं तो विग्रह में यपा कृपालो मात्रण इसका विग्रह जरूरी है तो यहा कृपा कृपा और यहां अंश लव कहते अंश को तो कृपालो और वो कृपालो मात्र पूरी कृपा की जरूरत नहीं है मात्र कृपा के अंश मात्र से ऐसा क्या होता है तो मुंह कह पंडितो भवती जो गूंगा है बोल नहीं सकता वो पंडित हो जाता है यानी वेदवाणी का उच्चारण करने लगता है वेदों का व्याख्यान करने लगता है तो जिसकी कृपा का एक अंश भी ये असंभव को संभव बना देता है गुंगे का पंडित होना पंडित यानी वेद पारग होना असंभव वेद का प्रवक्ता होना लेकिन वो भी हो जाता है जिसकी कृपा का के अंश मात्र से व मात्र से ताम वाणीम यथ शब्द से जिसको लिया जा रहा है यशाह ऐसे वाणी को सरस्वती को ताम सरस्वतीम तो उस सरस्वती को अहम भजे उस सरस्वती का मैं भजन करता हूं वे कैसी है कहते हैं उसका शरीर वेद और शास्त्र ही है वेद शास्त्र शरीरां एना शब्दात्मिकाम शब्दात्मिका वो है और वीणा कराम हाथ में उसने वीणा धारण किया उसका मैं भजन करता हूं चौथा जो श्लोक है तृतीय श्लोक का अर्थ हो गया चौथे श्लोक का अर्थ हम लोग सबसे बाद में करेंगे ये थोड़ा वो ना लंबा एक ही पद है पूरा पूर्वार्थ पूर्व्ध एक पद है और उत्तरार्ध में दो तीन चार पांच छ सात उत्तरार्ध में सात पद है पूर्वार्ध में पूरा एक पद है और छंद भी बड़ा विलक्षण है बहुत लंबा है ना इस पर चर्चा हम सबसे बाद में करेंगे पंचम श्लोक को देखिए पंचम लोक का उच्चारण कर लें। श्री शंकरम कृतं। श्री श्रीशंकरणम्य व्याम सूत्रकृत वच्स्त्री भाष्यतीर्थे परमहंसतुष्टी वागालंधि तो श्रीशंकर एक पद भाष्य कृतम प्रणम्य व्यासम हरिम सूत्रकृतम च वच्स्त्री भाष्यतीर्थे परमहस तुष्ट वाग जाल बंध छिदम अभ्युपायसे बारह पद हैं तो इसमें आ, विभक्ति है श्री शंकरम द्वितीया भाष्यकृतम द्वितीया प्रणम्य अभ्य व्यास अभ्य द्वितीया हरिम द्वितिया सूत्रकृतम स अभ्य वच् क्रियापद श्रीभाष्यती चतुर्थी दूतिया दूतिया इस प्रकार ये पदच्छेद होगा होगा विग्रह हो शंकर, श्री शंकर ये करो पदच्छेद्रिया श्रीशंकरीशंकर अथवा श्रीमान् इति करोति ऐसा भाष्यकृत पद का विग्रह है भाष्य ये द्वितीयांत तो पद रहते क्री धातु से क्विप्रत्यय करके कागम होकर के भाष्यकृत बना द्वितीय का एक वचन है प्रणम्य प्रणम में प्रसर्गपूर्वक नम धातु से अक्वा प्रत्यय होकर के लेपादेश होकर के प्रणम्य बना है अभ्य व्यास द्वितीय है और हरिम हरणे धातु से इन प्रत्यय करके हरी बना इति हरि हरिम सूत्री तूत्रकृत तम सूत्रकृतम स अबे है वच में क्रियापद है वच परिभाषण धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन लटलकार अदादिगण की धातु है श्री इसमें विग्रह होगा सहित भाष्यष्यम और शत्री भाष्यम एवं श्रीभाष्यती तस्त्री भाष्यतीर्थे परमहंस परमहसतुष्टई इसमें परम परावस परमहंस और परमहंसा तुष्टि परमहंसतुष्टि तस् परमहंसतुष्ट्य ष्टि तत्पुरुष समास है कर्मधारय गर्भ ष्टी तत्पुरुष सामस परम और हंस में कर्मधारय समास और परमहंस और तुष्टि में ष्टी तत्पुरुष समास वागजाल बंध छिदम वागजाल है शब्द जाल और शब्द जाल का जो बंध है और उस बंधन को छिन्न करने वाला छिदम यानी शब्द जाल रूपी बंधन को काटने वाला छिन्न छिन विचिन्न करने वाला अभ्युपायम जो साधन है बंधन का निवर्तक जो साधन है उसे अभ्युपायम शब्द से कहा जा रहा तो इस प्रकार ये विग्रह होगा विग्रह के बाद अन्वय तो अन्वय इस प्रकार हैं, अहम ये वचमी उत्तम उत्तम पुरुष होने से अहम इसका कर्ता होगा उसका अध्यय करना अहम भाष्यकृतम श्री शंकरम सूत्रकृतम ये भाष्यकृतम च श्रीशंकृत व्या हरिव्यास पहले लगा लीजिए परमहंसतुष्ट श्रीभाष्यतीर्थे वाग्जाबंध्युप् ऐसा अन्वय करिए मैं भाष्य रत्न प्रभा टीकाकार कह रहे हैं कि मैं वत्मी वत्स है यानी परितह व्याख्यामी वी ठीक ठीक से भाष्य का व्याख्यान करूं भाष्य में से क्या निकाल करके बताओगे आप कहते भाष्य एक तीर्थ है ब्रह्म सूत्रों का जो भाष्य है ये एक महान तीर्थ है बड़ा सरोवर है सागर है और उसमें बताए गए हैं बंध निवृत्ति के उपाय तो भाष्य रूपी तीर्थ में बताए गए जो बंध निवर्तक उपाय हैं, उन उपायों को मैं बताता हूं वच्वी का अर्थ है एक अर्थ है क्या करके आप भाष्य रूपी तीर्थ में बताए गए बंध निवृत्ति के उपायों को बताओगे तो कहा कि सूत्रकृतम हरिम व्यास भाष्य कृतम श्रीशंकर प्रणमी ऐसा लगाना सूत्रकार क्या है शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायनम तो बादरायण है भगवान व्यास जी वे केशव है ना केशव यानी हरि विष्णु तो विष्णु स्वरूप विष्णु के ही ज्ञान कला के अवतार भगवान व्यास जो सूत्रकार हैं और शंकर शंकर साक्षात के अनुसार शिव के अवतार भाष्यकार शंकराचार्य जी इनको नमस्कार करके प्रणम में भाष्य रूपी तीर्थ में जो बंध निवृत्ति का उपाय बताया है उसे मैं बताता हूं इसी के लिए व्याख्या लिख रहा हूं ये कहा कहा किस किसके लिए बताए जा रहे हैं ये बंध निवृत्ति के उपाय टीका लिख करके तो कहते परमहंस तुष्टयी परमहंस आत्मनात्म विवेकी साधन चतुष्टय संपन्न जो जिज्ञासुण है परमहंस शब्दित उन्हें बड़ा तो संतोष हो जाएगा जिग्... जो साधन चतुष्टय संपन्न है उनका तो अभिष्ट मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है ना और आत्मज्ञान ही बंध का निवर्तक है तो आत्मज्ञान रूपी बंध निवृत्ति का उपाय इस भाष्य रूपी तीर्थ में बताया गया है उसे मैं बताने जा रहा हूं इसलिए परमहंस तुष्टि इसलिए जिज्ञासुओं का बड़ा जिज्ञासुओं को बड़ा संतोष हो जाएगा तुष्टि हो जाएगी उनकी उनकी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं मैं परमाणु की साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी की संतुष्टि हो जाए इसके लिए भाष्य में बताए गए जो उपाय हैं बंध निवृत्ति के उसे मैं बता रहा हूं तो हाँ आ, तो वाग रूपी वाग वाघाल शब्दारण्यम वो क्या शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारण लिखा है ना हा वो वाग जाल है वही बंध है वो घुमाता रहता संसार में नारद जी के पास पूरा चारों वेद छ वेदांग अठारह पुराण छह शास्त्र ये सब थे सारी विद्याएं थी लेकिन उनके शोक की निवृत्ति नहीं हुई थी इसलिए आत्मज्ञान के लिए उनके पास गए क्योंकि उन्होंने सुन रखा था नारद जी ने कि तरत ही शोकम आत्मविद सनत कुमार जी के पास गए सनत कुमार जैसे प्रार्थना की तो जो शब्दार्थ है सोहम मंत्र उसका अर्थ कर दिया मैं शब्दार्थ ज्ञाता हूं शब्द और उसका अर्थ तो जानता हूं लेकिन बंध की निवृत्ति नहीं हुई है शब्दार्थ ज्ञान बंध निवृत्ति का हेतु नहीं है बंध निवर्तक नहीं है वो तो ये यचो तो निवर्तंते अप्य मनस जो शब्द का है। शब्द अविष यदाचा अन्भ्युद्दीत येन वाग अभ्युद्यद उसका ज्ञान वो बंध निवृत्ति का उपाय वो शब्दातीत का ज्ञान भाष्य में है बंधनी वृत्ति का उपाय उसे बताने के लिए भाष्य की व्याख्या मैं कर रहा हूं अब हाँ? ये हो गया ना ष्ट श्लोक का उच्चारण कर लें विस्तृत ग्रंथ ग्रंथवीक्षायाल संनस व्याख्या तथात्न प्रभा गाष्यूपी तीर्थ में बंध निवृत्ति का जो उपाय बताया है उसे बताने के लिए आप भाष्य की व्याख्या लिख रहे हो तो आपसे पहले भी पंचपादी का है विवरण तो प्रमे है ऐसे कई एक व्याख्याएं हैं, न्याय निर्णय है तो बहुत सारी व्याख्याएं हैं, है, क्या उनमें भाष्य रूपी तीर्थम है बताया गया बंधन वृत्ति का उपाय प्रगट नहीं हुआ उन टीकाओं को पढ़ करके ही जन अपने अभिष्ट बंधन निवृत्ति के उपाय को निकाल सकते हैं भाष्य से तो क्यों आप कष्ट कर रहे हैं भाष्य की व्याख्या लिखने की लिखने का कष्ट क्यों कर रहे हैं एक प्रश्न हो सकता है ना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह श्लोक है इसके लिए श्लोक इस है इसका पदच्छेद है विस्तृत ग्रंथ वीख्याम आलसम, यश मानसम और व्याख्या तदर्थम आरब्धा भाष्य रत्न प्रभाविदा इस प्रकार ये पदच्छेद होगा पहले में चार पद हैं पूर्वाध में और उत्तरार्ध में चार पद आठ पद है तो यहां पर ये लिख तो इस प्रकार ये हो गया पदच्छेद और विभक्ति तो है विस्तृत ग्रंथ विक्षायाम सप्तमी अलसम प्रथमा मानसं प्रथमा व्याख्या प्रथमा तदर्थ ये प्रथमा भी हो तो प्रथमा भाष्यरत्न प्रभाविदा है प्रथमा तदर्थम सामान्य न पूज तो विस्तृत ग्रंथ विक्षा, इसमें विस्तृत और ग्रंथ में कर्मधारय समास है और वीक्षा पद के साथ फिर तत्पुरुष त्रितुष समासिका यह कुछ नहीं हुआ फिर विस्तृतस चासो इति विस्तृत ग्रंथ और बहुवचन विस्तृत ग्रंथा और इति विस्तृत विस्तृत ग्रंथ ग्रंथ और इस प्रकार ये विग्रह होगा इसका अर्थ है जो भाष्य की व्याख्याएं हैं वो बड़ी विस्तृत हैं पंचपादी का विवरण प्रमेय आदि कई हैं विस्तृत व्याख्याएं हैं और उन विस्तृत व्याख्याओं का वीक्षण यानी विचार करेंगे तब न उसमें से भाष्य में बताया गया बंध निवृत्ति का उपाय मिलेगा हे उपसर्ग है और ईक्षातु है वीक्षायाम का अर्थ निकलेगा ये जो भाष्य भाष्य की हमारी व्याख्या से पूर्ववर्ती व्याख्याएं हैं, वे ग्रंथतः विस्तृत हैं विस्तृत ग्रंथों का यानी विचार करने में आलसी है मन जिनका उन्हें आलसम मानसम शब्द से कहा जा रहा तो जिस जि, जो विस्तृत ग्रंथ का विचार करना नहीं चाहते संक्षेप में पढ़कर के भाष्य में बताया गया बंधनिवृत्ति का उपाय अपनाना चाहते हैं उनके लिए तदर्थम क्या हुआ कि भाष्य रत्न प्रभाभिधा व्याख्या आरब्धा मया ऊपर से जोर देना भाष्य रत्न प्रभा नामक व्याख्या का मेरे द्वारा आरंभ किया गया विस्तृत ग्रंथ का विचार करना जो नहीं चाहता है लेकिन बंध निवृत्ति का उपाय भाष्य में बताया गया जानना चाहता है प्राप्त करना चाहता है उसे भी वह भाष्य में बताया गया उपाय प्राप्त हो इस उद्देश्य से हम रत्न प्रभा नामक टीका लिख रहे हैं संक्षेप में सप्तम श्लोक का उच्चारण कर लें श्रीमारीकम भाष्यम प्राप्य वाक् शुद्धि आपनुयात इति श्रमों में सफलो गंगाम यथा तो रकम एक गंगामोदक योश्रीमत्शारीरकपद भाष्यम प्राप्य इति आपनुयात मे सफलः गंगा रथ्योदक यथा ऐसे तेरा पद हैं इसमें रकम और ये दोनों द्वितीय अंत पद हैं। प्राप्य श्रीमत शारीय वाक है, है। शुद्धिम द्वितीय अपनीपद इति अव्य श्रम प्रथमा में षष्टी सफल प्रथमा गंगा द्वितीय रथ्योद उदाहरण सहित तो यहां पर ये यह बता रहे हैं कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भाष्य के विषय में कुछ बोल रहा हूं भाष्य के विषय में बोल बोलूंगा तो भाष्य से मेरी वाणी का संबंध होगा और भाष्य स्वयं पवित्र है और पवित्र के संपर्क में कोई आता है तो वो भी पवित्र हो जाता है तो इस प्रकार अपनी मलिन वाणी को पवित्र करने के लिए पवित्र भाष्य से संबंधित कर रहा हूं जोड़ रहा हूं ये यहां पर कह रहे है एक प्रकार से हा तो पहले इसका पद विग्रह देखिए छेद हुआ पदग्रह और वो भी हुआ पदार्थ कथन तो विग्रह श्रीमत शारीरकम ये भाष्यम का विशेषण है शारीरकम कहा जाता है ये शारीरक सूत्र है ना शारीरक मीमांसा ब्रह्म सूत्र का नाम है शारीरक इसलिए कहा जाता है कि शरीरे भवः शरीरकम या शारीर शरीरे भव शारीर वो है जीव और शरीर है अपवित्र ये जो कार्यक्रम संघात हैं, ये अशुद्ध हैं, और इसके संपर्क से जीव में भी संसार धर्म न होते हुए भी संसार धर्म का आरोप हुआ शरीर के साथ संपर्क करने से जन्म मरण आदि सुख दुख आदि जो संसार धर्म है उससे युक्त जीव अपने आप को समझने लगा तो संसार धर्म से युक्त है उपाधि शरीर और उस उपाधि के साथ रह करके स्वयं भी जीव अपने आप को इन संसार धर्मों से युक्त समझने लगा तो अपवित्र हो गया मुर्दे को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है ना तो ये शरीर मुर्दा ही है ना तो अपवित्र है तो इस अपवित्र शरीर के साथ रह करके अपवित्र सा हुआ जो जीव और ब्रह्मा को कहा जाता है मंगला मंगलम पवित्रान पवित्रम यो मंगलान से मंगलम और इस अपवित्र सा प्रतीत होने वाले जीव का पवित्रों में भी सबसे अधिक पवित्र जो है ब्रह्मा उस रूप से विचार जहां हुआ उसे कहा जाता है शारीरक वो है शारीरक शरीर का यानी संसार धर्मों से युक्त सा प्रतीत होने वाले जीव का पवित्र ब्रह्म के रूप में विचार जहां है उसे कहा जाता है शारीरक वो है ब्रह्मसूत्र और वो श्रीमत है ब्रह्मसूत्र ब्रह्म रूप जीव को बता रहा है पूर्ण स्वतंत्र कर रहा है इसलिए उसे श्रीमत कहा जाएगा तो हो श्रीमत शारीरक ये तो हुआ ब्रह्म सूत्र और तस्म इस अर्थ में अण प्रत्यय करके शारीरक शब्द से फिर शारीरकम ही बनेगा उसका भाष्य जीव का ब्रह्म रूप से विचार रूप जो ब्रह्म सूत्र इसलिए शारीरक मीमांसा उसे कहा गया और उस शारीरक मीमांसा का जो भाष्य व्याख्यान वो है शारीरकम भाष्यम और उस शारीरक भाष्य को प्राप्त करके शारीरकम भाष्यम प्राप्त में वाक शुद्धिम आपन यात ऐसे लगाना मेरी यह वाणी भाष्य रत्न प्रभाकार कहते हैं शुद्धिम आपन जैसे जीव शरीर को प्राप्त करके मलिन सा प्रतीत हुआ संसार धर्म सा प्रतीत हो रहा है ऐसे मेरी वाणी भी अपवित्र है कार्यक्रम संघात के अंतर्गत ही है ना और अभी तक जो गुण दोषों से युक्त संसार के पदार्थ हैं उन्हीं का गुण दोष विषयक वर्णन करती रही है इसलिए संसार के गुण दोषों का वर्णन करते करते दोषवान हुई जो मेरी वाणी है वह निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार निर्दोष जो ब्रह्म है और उस निर्दोष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले भाष्य में भी निर्दोषता है पवित्र ब्रह्म का प्रतिपादक शारीरिक भाष्य भी परम पवित्र है और उस भाष्य से संबद्ध मेरी वाणी हो जाएगी तो मेरी वाणी शुद्ध हो जाएगी शुद्धि आता इसीलिए यह मेरा प्रयत्न जो है सफल है कहते हैं है इस कारण में श्रम सफल यदि भाष्य रूपी पवित्र गंगा को प्राप्त करके मेरी वाणी पवित्र होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा यह भाष्य रत्न प्रभा व्याख्या करना सफल है कृतार्थ तो कहते हैं भाष्य को प्राप्त करके आपकी वाणी पवित्र कैसे होगी तो इसे समझाने के लिए दृष्टांत तो बताते हैं यथा रथ्योदकम गंगा प्राप्त शुद्धि आपकम इसमें रथ्य कहा जाता है नाली को तो रथोदकम यानी नाली का पानी सिवेज का पानी कोई देखना नहीं चाहता उसके पास से गुजरना नहीं चाहता स्पर्श नहीं करना चाहता तो नमस्कार उसे करना तो दूर ही रहा कितने सारे सिवेज के नाले गंगा जी में गिर रहे हैं थोड़े आगे बढ़ जाते हैं एक हाथ दो किलोमीटर तो वही हमारे वंदनीय हो जाते हैं उसकी पूजा करते हैं उसकी पूजा हो रही है कि नहीं गंगा अभिषेक करते हैं उसको नमस्कार करते हैं आचमन भी करते हैं क्यों कर रहे हैं तो पवित्र है गंगा तो पवित्र गंगा के संबंध से उस नाले का जल भी पवित्र हो गया हमारे लिए तो जैसे नाले का जल गंगा जी को प्राप्त करके पवित्र हो जाता है शुद्ध हो जाता है नमस्कार्य बन जाता है ऐसे ही भाष्य शारीरिक भाष्य तो गंगा जी हैं, और ये मेरी व्याख्या रूप जो टीका है ये मेरी वाणी है ये उस नाले के जल के तरह है भाष्य रूपी गंगा में मिल जाएगी उसका संपर्क होगा तो वह शुद्ध हो जाएगी ये सातवें श्लोक में भाष्य की महत्ता और अपनी निराभिमानिता को प्रकट किया है हम्म हाँ। भामतिकार से हाँ। उनका भी उसी प्रकार का एक श्लोक है।, हाँ है हाँ है हाँ। हा हा प्रथ्योदा प्रवाह पात पवित्र यती हाँ और इन दोनों के भी पहले न्याय निर्णयकार है तो सातवें श्लोक में इस प्रकार भाष्य की महत्ता परम पवित्रता और अपनी निराभिमानीता को प्रकट किया है इन्होंने आठवें श्लोक का उच्चारण कर लें यद अज्ञान समुद भूत, समुद भूत, यद अज्ञान समुद्भूत यद अज्ञान समुद्भूत द जगत सत्यसुखान तदं ब्रह्म निर्भय येष्टी तत्षों अच्छा पहले तो पदछेद करिए यद अज्ञान समूत एक पद है इंद्रजा दूसरा इदम जगत सत्य ज्ञान सुखान अहम् ब्रह्म निर्भय ऐसे नौ पद है अज्ञान समुदूत प्रथमा का एक वचन है इंद्रजालम जालम इदम जगत और ये भी प्रथमांत है सब सत्य ज्ञान सत्य ज्ञान सुखान्त प्रथमांत है तत् तो थमांत है ब्रह्म प्रथमांत है निर्भय प्रथमांत है सप्रथमांत यदूतम तो यद अज्ञान, अज्ञान समुद्भूतम्, समूतम नहीं समुद्भूतम्। तो इसमें है यम अज्ञानम्, ष्टी तत्पुरुष समास और फिर यद् समुद्भूतम् इति यद् अज्ञान समुद्भूतम् ये तृतीय तत्पुरुष समास कर लो या पंचमी तत्पुरुष भी कर सकते यद् समुद्भूतम् इति यद् अज्ञान समुद्भूतम् इंद्रजाल यानी इंद्रजाल के तरह लुप्त उपमा समझना इंद्रजाल के तरह यानी माईक इदम जगत तो ये गचती थी, थी जगत ऐसे जगत की उत्पत्ति हो जाएगी और सत्य ज्ञान सुखान्त में कर्म क्या नाम समाह समास समार द्वंदो कर लो या कर्म भी कर सकते हैं सत्यं तद ज्ञान और सुखंच और अनंतंच तो ये जो है सत्य यानी अबाधित इसको तो ये बताएंगे आगे और अहम और ब्रह्म इसमें कोई समास नहीं है निर्भय यानी निर्गतम भयम यत निर्भयम या भय शून्यम निर्भयम का अर्थ निकलेगा भयशून्यम भयम तो ये कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म के अज्ञान से इंद्रजाल के तरह यह जगत समुत्पन्न है समुदूतम तो जैसे रस्सी के अज्ञान से समुत्पन्न है सर्प प्रातिभाषिक है ऐसे जिसके अज्ञान से यह जगत तो इंद्रजाल के तरह प्रकट हुआ है वो जो अधिष्ठान जिसका अज्ञान जगत के प्रतीति का हेतु है सर्प की प्रतीति का हेतु है रस्सी का अज्ञान ऐसे जगत की प्रतीति का हेतु है ब्रह्म का अज्ञान इसलिए यथ शब्द से लिया जाएगा ब्रह्म को तो जिस ब्रह्म के अज्ञान से यह जगत प्रातिभाषिक उत्पन्न हुआ है ये कहा गया तद ब्रह्म वह ब्रह्म अहम् अस्मि अहम् ब्रह्मास्मि ये कह रहा है वह ब्रह्म मैं हूं ब्रह्मास्मि सा ब्रह्म जो जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान है जगत अधिष्ठान ब्रह्ममयम, ये कह रहा है वो कैसा है जगत अधिष्ठान ब्रह्म उसमें भय नहीं है भय शून्य है निर्भय है इसलिए निर्भयम ब्रह्म अहमस्मि अस्मी ये हुआ ब्रह्म का विशेषण और एक विशेषण है ब्रह्म का सत्य ज्ञान सुखान सत्य में यानी अबाधितम जगत तो बाधित होता है अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त जगत का तो द्वैत का तो बाध हो जाता है लेकिन अधिष्ठान का बाध किसी से भी नहीं होता वो अधिष्ठान है ब्रह्म वो मैं हूं वो मेरा वास्तविक स्वरूप है मैं भी अबाधित हूं और ब्रह्म भी अबाधित है अबाधित वस्तु दो नहीं हो सकती सत्य वस्तु दो नहीं हो सकती इसलिए वो मैं हूं तो सत्य मैंने यानी अबाधितम और ज्ञानम यानी चेतनम अबाधित ज्ञान और सुख यानी आनंद स्वरूप है और अन त मतलब त्रिविध परिच्छेद रही था देश तलत वस्तुत परिच्छिन्नता से रही था स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित था ऐसा जो ब्रह्म इसी के अज्ञान से ये सारा जगत भास रहा है रस्सी के अज्ञान से प्रतिमान सर्प के तरह वह ब्रह्म अधिष्ठान मैं हूँ अज्ञान भी तथा तो अज्ञान से बचने वाला जगत भी और जगत अंत पाती कार्यक्रम संघात भी मैं नहीं हूं अभी तू जिसके अज्ञान से यह जगत भास रहा है वह अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हूं एक श्लोक बचा हुआ है उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे